परम श्रद्धेय स्वामी राजेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज एवं काम कथा अनुरागी भक्तवृंद संगीत कला मंदिर ट्रस्ट और संगीत कला मंदिर द्वारा अनुष्ठित पूर्ण प्रसिद्ध शैली के विशिष्ट वक्ता आदरणीय श्री राजेश्वरानंद जी द्वारा राम कथा गायन प्रवचन के इस वर्ष के प्रथम चरण के पाँच दिनों का अभिक कथा के पश्चात विश्राम हो रहा है स्वामी जी के प्रति अपनी अभ्यर्थ अभ्यर्थना प्रकट करना और आप सभी श्रोताओं के प्रति आभार प्रकट करना हमारी परंपरा है मृदु स्वभाव के हमारे आदरणीय स्वामी जी की विशिष्ट शैली है बड़ा ही सुंदर भावपक्ष है और अपनी वाणी और सुमधुर कंठ द्वारा कथा को अत्यंत रोचक बोधगम्य और रसमय बना देते हैं प्रसंग तो केंद्र मात्र है परंतु हमारे विद्वान वक्ता पूरे रामचरितमानस का मंथन कर मधुर परस उदेल देते हैं इस चरण का प्रसंग श्री कागभूषण जी गरुड़ संवाद है आदरणीय स्वामी जी ने हमें बताया कि विश्वास की छाया में भगवान की कथा कहनी सुननी चाहिए काकभूषण जी, जी और गरुड़ी दोनों की पक्षी है पर शिव जी ने कहा दोनों की भावना के भक्त भा, दोनों ही भगवान भा, के भक्त हैं अत विवाद का प्रश्न ही नहीं तेरे वाले भक्त होते हैं उन्हें भगवान के लिए किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होता इन्हीं उद्देश्यों द्वारा आपने हमारा मार्गदर्शन किया पुनः तो हम आदरणीय राजेश्वर जी सरस्वती के प्रति अपनी कृतज्ञता स्थापित करते हैं कि आप हमारे अनुरोध पर यहाँ पधार कर हमें उपकृत करते रहते हैं इन्हीं कुछ उद्दारों के साथ हम आदरणीय स्वामी जी के को प्रणाम करते हुए आग्रह करते हैं कि कथा का प्रारंभ करें धन्यवाद जय श्री राम इसके पूर्व की स्वामी जी प्रवचन प्रारंभ करें कुछ सूचनाएँ हैं हमें यह सूचना देते हैं अति हर्ष है कि, कि आप और, और आज आप भी सभी हर्षित होंगे कि आदरणीय स्वामी जी ने हमारे अनुरोध स्वीकार कर इसी वर्ष 2009 में आगामी 4 नवंबर से 8 नवंबर तक पांच प्रवचनों हेतु पुनर्पारने की कृपा स्वीकृति प्रदान की है विषय होगा नौ योगेश्वर संवाद स्वामी जी के प्रवचनों की ऑडियो कैसेट और सीडी डी की व्यवस्था हम हमेशा की तरह करते हैं जो कि बाहर तौर पर प्राप्त है प्रवचन के विश्राम के पश्चात जो श्रद्धालु श्रोता आदरणीय स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं वे मेरे बाएँ ओर से पंक्ति पंक्ति बंद होकर एवं आशीर्वाद व प्रसाद ग्रहण कर मेरी दाहिने ओर से प्रस्थान करें जूते और चप्पल खोलने की आवश्यकता नहीं है चढ़ावे के लिए पेटियां थानों पर पे रखी है श्रद्धालु भक्त इच्छा अनुसार अपने भेंट डाल सकते हैं आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हुए प्लीज़ मोबाइल को बंद कर दें या साइलेंट मोड पर रख दें धन्यवाद मंगला कर्ता वंदे वाणी विनायक वंदे विदेहतनया सौरभ सामृतचिति हम तो त्रृतापमशनिहंस सव्यम परिपीत परीतुण्यम दूरवादीतनु तरुणाजने वरंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति मनोरथ भुआ भज भजानकश यघुनाथकीर्तन त्र तस्तकांजलि बाष्परि परिपूर्ण लोचन मरुति नमत राक्षक गंगातरंगरमणीय जटाकलाप गौरीर विभूषितमभाग नारायण प्रियम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ सच्चिदाननंदय विश्वत्पत्तवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वह नुम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर बिमल यश जो दायक फल चार तुलसीदास जी के पद कमल बारम्बार मनाय गुन गाऊ शराम के हनुमतुसाय ले सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम राम जी महाराज की जय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 जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव श्री सीताराम कथा रस रिक श्रद्धालु श्रोताबंधु श्रद्धा श्रद्धामयी माताओं श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा और अकारण करुणा के कारण भगवान की भून पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवर्ण लाभ श्री रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णित श्री कागू सिंह जी गरुड़ जी के संवाद के माध्यम से प्राप्त करें उसके पूर्वड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय जय शिया जय शिया जय मंगल भवन अमंगल आदि मंगल भवन द्रवु सुदशरथ अजर बिहार द्रवु सोदश जय श्रिया राम जय जय जय दीन दयालु बीरद संभारी दीन दयालु हरहुनाथ मम संकट भारी हरहु जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय शिया जय शिया जय जय िया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय स् राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय कहु कवन विधिभा संवादा दो हरी भगत क्र गा कऊ कवन विधि भा पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं श्री कागभूसुंड जी और श्री गरुड़ जी दोनों ही भगवत भक्त हैं इनके बीच में जो संवाद हुआ वह किस तरह से हुआ कृपा करके बताऊ तब भगवान शिव ने कहा गरुड़ जी के मन में संशय हुआ और संशय की निवृत्ति के लिए वे श्री नारद जी और श्री ब्रह्मा जी के पास होते हुए मेरे समीप आए मैंने ही उन्हें श्री कागभूसण जी के पास भेजा भक्त के द्वारा श्री राम कथा श्रवण करो तो श्री राम जी के ईश्वरत्व में जो संदेह उत्पन्न हुआ है उसकी निवृत्ति हो जाएगी और सचमुच श्री कागभूसण जी के द्वारा भगवान की कथा सुनकर श्री गर्व जी के मन के संदेह की निवृत्ति हो गई और वे भगवान के भक्त हो गए काघू जी के प्रति असीम श्रद्धा उनके मन में हुई और उन्होंने कुछ प्रश्न किए उनमें से दो प्रश्न आज पहला प्रश्न है संत असंत मरम तुम जान तिन कर सहज सुभाव ब खानु एक प्रश्न है और दूसरा ये मानस रोग कहु समझाई तुम सर्वज कृपा अधिकार उनके सात प्रश्नों में गरुण जी ने जो पूछे हैं उन सप्त तो प्रश्नों में ये अंतिम दो प्रश्न पहला प्रश्न है श्री श्रिकागो सुनिए आप संत और असंत इनके मर्म को जानने वाले हैं पर हम कैसे पहचाने कि यह संत है और यह संत नहीं है? अब यह बात भी बड़े मर्म की है कि यहाँ और कोई होता तो भाई सहज उत्तर दे देता कि संत और असंत की तो भेष से ही पहचान हो जाएगी वेश जैसा हो तो देख लीजिए ये संत हैं पर यहां वेश की बात नहीं हो रही भाव की बात हो रही तिनकर सहज स्वभाव बखाना संत का स्वभाव क्या है जिससे हम पहचानने की कि संत है और असंत का सहज स्वभाव क्या है जिससे हम पहचान सकें कि यह असंत यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संत असंत मरम तुम जानो कर सहज स्वभाव बखाना श्री कागुसुनी जी ने ऐसा अद्भुत उत्तर दिया है जितना कठिन प्रश्न है उतना ही सुगम ढंग से कागुसुनी जी ने उत्तर दिया उन्होंने यह नहीं कहा कि जो ऐसे वस्त्र पहने ऐसा तिलक लगाए ऐसी माला पहने उसे संत समझना ना, उन्होंने एक ही परिभाषा दी संत की स्वभाव समझना संत का हाँ एक ही है। क्या पर वचन मन काया संत स्वभाव सहज खगराया कितना बढ़िया उत्तर है कहा कि जो मन से वाणी से और व्यवहार से दूसरे का उपकार करना चाहता हो दूसरे का भला करता हो बस उसको ही संत समझना यह उसका सहज स्वभाव है बिना कारण जो उपकार करे बिना कारण जो भला करे देखो भगवान बिना कारण कृपा करते हैं और संत बिना कारण उपकार करते हैं और इसीलिए उदाहरण आपको श्री रामचरित में कई जगह मिले रावण ने विभीषण जी पर पद प्रहार किया भरी सभा में पद पर से नीचे उतार देना यह तो अपमानजनक घटना थी ही पर उससे भी अधिक अपमान यह कि भरी सभा में पदाघात करना पद प्रहार करना पर विभीषण जी क्या कर रहे हैं कहा पद प्रहार किया रावण ने और विभीषण जी अनुज गए पद बारही बारा विभीषण जी ने रावण के चरण पकड़ लिया और कहा कि आपने पद प्रहार किया भरी सभा में कोई बात क्यों तुम पितु सरिस भले ही मोही मारा आप पिता के समान हैं बड़े भाई हो मार दिया कोई बात नहीं लेकिन एक प्रार्थना मेरी सुन लो क्या राम भजे हित हो ही तुम्हारा राम भजे हित हो ही तुम्हारा भगवान का भजन करो इसी में तुम्हारा कल्याण होगा राम जी का भजन करो इसी में तुम्हारा भला होगा यह कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे थे पार्वती जी ने कहा कि क्या हो गया है विभीषण को इतनी भी समझ नहीं कि जो आदमी ललकार कर निकाल रहा है पद से नीचे उतार दिया पद प्रहार कर रहा है लात मार रहा है और फिर भी विभीषण जी पाँव पकड़ के बार बार कह रहे हैं कि भगवान का भजन करो तुम्हारा कल्याण होगा भगवान का भजन करो तुम्हारा कल्याण होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं विभीषण जी तो शंकर जी ने यही उत्तर दिया पार्वती जानते हो विभीषण जी ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों क संत के यह बड़ाई मंद करत जो कर भलाई जो अपने साथ बुरा करने वाला करने वाले का भी भला करे बस उसी का नाम संत है यही काग सुंद जी कह दें पर उपकार वचन मन काया संत स्वभाव सहज खगराया और यही बात जो शिवजी ने कही वही काग सुंद जी ने कही हनुमान जी तो अतुलित तो बल धाम में लेकिन रावण उनसे खल कहता है रावण उनसे सठ कहता है रावण उनसे अधम कहता है और हनुमान जी क्या कहते हैं विनती करु जोरी कर रावण सुन मान तजी मोर सिखावन देख तुम निज कुल विचारी भ्रम तज भजहू भगत भयहारी राम चरण पंकज उ धरहू लंका अचल राज तुम करहू यह हनुमान जी रावण को समझा रहे हाथ जोड़ के समझा रहे अरे हम लोग सोचते हैं कि हाथ जोड़ने पर जो समझाए सो संत हैं हम संतों के सामने हाथ जोड़ देंगे महाराज ये समझा दें लेकिन संत की विलक्षणता यह है कि कोई हाथ जोड़कर समझे हाथ जोड़कर प्रार्थना करे समझे तो उसे भी समझा देते हैं और कोई हाथ न जोड़ रहा हो तो संत ही उसके हाथ जोड़कर समझा देते हैं विनती करो जोहरी कर रावण रावण तुम हमें चाहे अधम कहो चाहे खल कहो चाहे सठ कहो लेकिन हम तुमसे यही कहेंगे भ्रम तजी भज भगत भय हारी भगवान का भजन करो राम चरण पंकज धरो यह संत का स्वभाव मंद करत जो कर भलाई अच्छा वो अपने स्वभाव से विवश है मजबूर है और इसीलिए एक दोहा आपने सुना होगा बड़ा प्रसिद्ध तुलसी संत सोआम आम का वृक्ष फलदार वृक्ष और संत ये एक जैसे हैं तुलसी संत सुअम्ब फूल फरहीं परहे दूसरे के लिए फल लगते हैं और फल किने दे इतने वे हने उतते वे फल दे पत्थर मारने वाले को भी जो फल दे गए देखो फलदाई वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं फल होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं सीखो यह स्नेह देकर के बदले में सत्कार न मांगो प्यार करो पर प्यार न मांगो संत की वृत्ति है स्वभाव है आपको फिर याद दिला रहा हूँ संत श्री माधवदास जी श्री जगन्नाथपुरी में रहते भगवान से उनका सख्य भाव था रोज भिक्षा के लिए जाती अभिक्षा करने जाती इसीलिए ताकि मान अपमान में समान भाव से रहना आ जाए तो सब लोग संत को कुछ ना कुछ देकर अपना सौभाग्य समझते थे पर एक वृद्धा माता वो परिस्थितियों से परेशान थी उसके मन में लालसा थी कि बेटे का विवाह हो गया है पौत्र का जन्म आज तक नहीं हुआ खीजी रहती थी इसलिए माधवदास जी को देखती तो भिक्षा तो नहीं देती गालियां जरूर देती और माधवदास जी वहाँ रोज जाते हैं नियम से किसी ने कहा कि बाबा वहाँ काय को जाते वो तो गालियां देती है माधव जी बोले जो कोई नहीं देता सो वो देती है इसी जाते हैं ये गालियां भी हर जगह थोड़े ही मिलती हैं कहीं कहीं देते हैं लोग हंसते थे कि भाई संत का अपना स्वभाव एक दिन माधव जी गए तो वह कपड़े का वस्त्रखंड छोटा सा लेकर पोते से पुताई का काम कर रही थी इतने में माधव दास जी ने कहा मैया भिक्षा मिले बुढ़िया बोली तू तो फिर आ गया वो पोताही फेंक कर मारा सो महात्मा की छाती में लगा अब आवेश में हो घटना घट गट तो गई पर अब वृद्धा को लगा कि साधु उन्हें कहीं श्राप ना दे दे तो घबराई पर माधव दास जी तो मुस्कुराने लगे बोले चल मैया आज कुछ दिया था तो तुम्हें और तुमने दिया है तो हम भी बिना दिए नहीं जाएंगे संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा और संत वचन की लाज परमात्मा रखते हैं। समय आने पर उसके घर पौत्र का जन्म हुआ तो आंसू भाती थी पोता दियो न प्रेम से विश्वस दीन हो मार ऐसे पुण्य न सखी मेरे पोता खेलत द्वार जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रव प्रहलाद जो तो जिसने पोता फेंक कर मारा उसे पौत्र प्राप्त तो हो यह वरदान दे दिया और जिस पोते के कारण चोट लगी उस कपड़े को भी लाकर धोया उसका कीचड़ दूर किया कंकड़ दूर किए और पानी में डालकर बिल्कुल साफ कर दिया साफ़ करने के बाद उसे कई टुकड़ों में बांटा और टुकड़े बना बना के बत्तियाँ बनाई घी में डाला फिर बत्ती बनाकर दिया जलाया वह वस्त्रखंड भी कहता कि हाये मैंने जिन्हें चोट पहुँचाई जिनकी छाती को अपने लगे हुए कीचड़ से गंदा किया उस संत का हृदय तो देखो धन्य हैं सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का दंग पोता में रोता था पड़ा जहाँ रक्त और कीव चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव आ गया था जीवन से तंग धन्य है सतपुरुषों का संग और अब मिट्टी चढ़ मिट्टी दूर किए फिर दीना घृत में डार इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा देखा ठाकुर द्वार बन गया पूजा का अर धन्य है सतपुरुषों का वो वस्त्र कहता था कि मुझ में ज्योति पैदा हो गई अब झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करें गुणगाथ और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीना नाथ अशी अंधे और अपंग धन्य हैं सतपुरुषों का संग यह संत का स्वभाव जिसने चोट पहुंचाई उसका भी कल्याण किया और जिसके द्वारा चोट लगी उसका भी कल्याण कर दिया अजा क्यों करते हैं करना चाहिए क्या जो अपने साथ बुरा करे उसके साथ क्या ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए नीति की दृष्टि से तो उचित नहीं है सठे साठ्यम समाचरे और यह ठीक नहीं है कि जो अपने साथ दुर्व्यवहार करे हम उसके साथ सद्व्यवहार करें यह बिल्कुल ठीक नहीं है लेकिन क्या करें जैसे व्यक्ति अपने स्वभाव से मजबूर होता है तो संत भी अपने स्वभाव से उनका स्वभाव ऐसा है पर उपकार वचन मन काया संत स्वभाव सहज खजलाया जो बिना कारण दूसरे का भला सोचें दूसरे के भले के लिए बोलें और दूसरे के भले के लिए काम करें बस यह संत का स्वभाव है काघू जी ने कहा कि गरुड़ जी जो मन वचन कर्म से दूसरों का भला सोचता हो करता हो भले के लिए बोलता हो उसे संत समझना चाहे वह घर में रहे चाहे वह वन में रहे चाहे वह गृहस्थ हो और चाहे वह विरक्त हो चाहे वह इन्हीं वस्त्रों में रहे कैसी भी स्थिति में रहे पर वह संत ही है अच्छा गरुड़ जी बोले संत की बात तो समझ में आ गई जो बिना कारण सबका भला करे अकारण भला उपकार करे वह संत है अजा महाराज असंत घुसुण जी ने कहा कि सीधी सी बात है क्या वो ने जो बिना कारण दूसरे का उपकार करे वह संत और जो बिना कारण दूसरे का अपकार करे बस वही असंत है जैसे कोई कारण नहीं तो भी विरोध आप जिसका विरोध नहीं भी कर रहे तो भी आपका विरोध आप जिसके भले के लिए कर रहे तो भी उसका विरोध देखो ये असंत भी बड़े मजबूत होते हैं इन पर संतों का भी प्रभाव नहीं पड़ता यह सही है कि संत पर असंत का प्रभाव नहीं पड़ता श्री रहीम जी का दोहा है कि ये रहीम उत्तम प्रकृति का करिसकत कुसंग चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि जो उत्तम स्वभाव के हैं कुसंग का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता चंदन में विष व्याप्त नहीं होता भले ही सर्प उससे लिपटे रहें पर श्री तुलसीदास जी ने कहा रहीम जी आपकी बात तो ठीक है लेकिन असंत भी कोई कम मजबूत नहीं होते का नीच नीचाई ना तजे सज्जन हु के संग और तुलसी चंदन लिपटी के बिन विष भये न भुजंग साँप भी चंदन में लिपटे रहे अगर चंदन पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो सर्प पे चंदन का कौन सा प्रभाव पड़ गया इसीलिए असंत वह है जो बिना कारण विरोध करे बिना कारण कोई न हो कारण तो भी वो विरोध किए बिना रह नहीं सकता वैर अकारण सब का हूषण और जो कर हित हित ताहूषण संत कौन का अपना बुरा करने वाले का भी जो भला करे वह संत और असंत कौन का अपना भला करने वाले का भी जो बुरा करे सो असंत खल बिनु कारण पर अपकारी यह संत असंत का भेद है जो बिना कारण बिना कारण अपकार करे वह असंत और जो बिना कारण उपकार करे वह संत जी ने यह परिभाषा दी है अच्छा देखो विश्वामित्र जी यज्ञ करते इससे ताड़का मारी सुबाह को क्या परेशानी पर देखत जग निशाचर था वहीं करहीं उपद्रव मुहि दुख पावही बस इनको तो होने नहीं देना अच्छा काम इनका कोई विरोध न करे तो भी यह है हैरान करते हैं तो यह संत असंत का भेद है ऐसा कागुल जी ने गरुड़ जी को समझाया अब एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह बड़ा अद्भुत उसमें श्री गरुड़ जी ने पूछा मानस रोग कहा समझाई तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, मानस रोगों का वर्णन करें आप सर्वज्ञ हैं मुझ पर विशेष कृपा है इसलिए यह अवश्य समझावें मानस रोग का अर्थ है मन के रोग मन के रोग हम लोग समझते हैं कि तन तो रोगी रहता ही है पर मन भी रोगी रहता है अच्छा रोग की पहचान क्या है एक ही है जिसके कारण पीड़ा हो शरीर में ताप हो शरीर में दर्द हो तो समझ लेते हैं कि को कोई रोग है उसकी वजह से शरीर में दर्द है रोग है उसके कारण शरीर तप रहा है तो ये ताप ही यह सिद्ध करता है कि शरीर रोगी है इसलिए यह ताप है शरीर में दर्द हो रहा है तो सिद्ध हो जाता है कि कोई रोग है उसकी वजह से दर्द है इसी तरह मन दुखी होता है तो मन का दुखी होना यह सिद्ध करता है कि मन में रोग है नहीं तो मन दुखी नहीं होता तो जैसे तन के रोग का कारण क्या है जो वैद्य विधा से परिचित हैं वे जानते हैं आयुर्वेद का तो स्पष्ट उद्घोष है कि सभी रोगों की जड़ कुपित मल उदर की विकृति जो कुपित मल है उसके कारण शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उनका कहना है कि पाचन संस्थान में गड़बड़ी होने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं सबका मूल है पेट की विकृति उदर विकार जब लोग कहते हैं पेट खराब है पर हमें एक बात लगती है एक सज्जन बोले पेट खराब है हमका पेट खराब बाद में हुआ दिमाग खराब पहले हुआ होगा क्योंकि निश्चित रूप से वही लिया होगा जिससे पेट खराब हो हाँ बोले वो पहले सोचा नहीं तो ऐसे में कोई बात नहीं उसको तो जैसे वो कहते हैं कि पेट की खराबी ही तन के सभी रोगों की जड़ है इसी तरह कागवसुद जी ने कहा देखो मन की रोगों मन के रोगों की जड़ क्या है मोह सकल व्याधिन कर मूला तेह ते पुनि उपजहीं बहुशूला मोह सभी रोगों की जड़ है मन में जितने रोग उत्पन्न होते हैं उन सब की जड़ मोह है अच्छा मोह शब्द का क्या अर्थ हम लोग मोह शब्द का प्राय एक ही अर्थ समझते हैं किसी के प्रति लगाव होना मोह और उसी से एक शब्द बना है मोहित लेकिन श्री रामचरित में मोह का प्रयोग इस अर्थ में तो हुआ ही है लेकिन दूसरा अर्थ भी है मोह का मोह माने अज्ञान जैसे नारद मोह बोलते हैं तो नारद जी तो विश्वमोहिनी को देखकर मोहित हो गए तो नारद मोह समझ में आएगा कि ठीक है ही है लेकिन सती माता के प्रसंग में भी कहा गया कि सती मोह तो सती जी किससे मोहित हो गए वहाँ मोह का अर्थ है अज्ञान उन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होने पर अच्छा मुझे एक ही बात लगती है कि ये मोह जो लगाव होता है वो होता ही तब है जब राम का ज्ञान नहीं होता है तो चाम से लगाव हो जाता है मोह हो जाता है तो मोह का अर्थ है अज्ञान अज्ञान के कारण जो हो रहा है उसका कारण भी अज्ञान ही है मोह माने अज्ञान तो मन के जितने भी रोग हैं इन सब की जड़ अज्ञान है मोह सकल व्याधिन कर मूला तेहते पुण्य उपजही बहुशूला अच्छा एक बात और है तन की तीन प्रकृतियां हैं बात पित्त और कफ मन की भी ये तीन प्रकृतियां हैं काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती यारा बात भी है शरीर में पित्त भी है और कफ भी है और इन तीनों में थोड़ी भी संतुलन बिगड़ेगा तो रोग पैदा हो जाएगा इसीलिए वैद्य नाड़ी देखकर कहते हैं पित्त के कारण विकृति है बाप के कारण विकृति है कफ के कारण विकृति है और मन में भी मूल है अज्ञान और अज्ञान के कारण काम क्रोध लोभ इन तीनों के कारण ही विकृति आती है काम के कारण क्रोध के कारण लोभ के कारण लेकिन एक बात है क्या काम बात इस पर थोड़ा सा ध्यान देना काम वायु है अच्छा वायु सही मार्ग से चले तो वायु तो जीवन है लेकिन वायु विपथगामी हो जाए उसे जिस मार्ग से चलना चाहिए वैसे न चलकर उल्टी दिशा में चले उसी को तो बोलते हैं गैस ट्रवल आजकल लोग बोलते हैं गैस ट्रवल वायु विकार कुछ लोग कहते हैं सिर पर चढ़ गई गैस यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है ये, ये क्या हुआ ये उल्टी दिशा में चल पड़ी वायु अगर जो इसका रास्ता निश्चित था उस तरह से वायु चले तो वायु जीवन का हेतु है और अगर वायु उल्टी दिशा में चले तो जो वायु जीवन देने वाली है वो मृत्यु जैसी पीड़ा देने लगती है बस यही काम के साथ है काम के कारण ही तो शरीरों का जन्म होता है काम तो सृष्टि का जीवन है लेकिन सही मार्ग से मर्यादा के मार्ग से चले तो काम जीवन का निर्माण करने वाला है और वही काम अगर विपदगामी हो जाए मर्यादा छोड़ दे धर्म छोड़ दे स्वच्छंद हो जाए तो जिस काम के कारण सृष्टि में उद्भव की उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है वही काम जीवन को नष्ट करने वाला हो जाता है इसलिए काम वायु की तरह है पर इसकी विकृति मन का रोग है और इसी तरह क्रोध पित्त आग है ये अच्छा आग जरूरी है कि नहीं बिल्कुल जरूरी है इसलिए जरूरी है कि अगर आग नहीं होगी जठराग्नि नहीं होगी तो ये भोजन पचाएगा कौन लेकिन यह भोजन पचाने के लिए तो रहे और ऊपर न उठ जाए नहीं तो छाती में जलन पैदा कर दे एसिडिटी जिसको बोलते हैं पित्त विकृति जिसको बोलते हैं अच्छा देखो भाई आग से घर चलता है अगर आग ना हो तो चूल्हे में भोजन बन ही नहीं सकता तो आग से घर चलता है लेकिन ध्यान रहे अगर आग चूल्हे को छोड़कर कहीं छत को छू गई तो जिस आग से घर चलता है उसी आग से घर जलता है तो आग घर चलाने के लिए है आग घर जलाने के लिए नहीं है जैसे पित्त भोजन पचाने के लिए है छाती जलाने के लिए नहीं है इसी तरह क्रोध कभी करना पड़ता है क्यों घर चलाने के लिए बेटे ने कोई गड़बड़ी की तो डांड रहे ऐसे मत करना गलत बात सही ढंग से चलो तो घर चलाने में आप क्रोध का उपयोग कर रहे हैं इसके बिना नहीं होता डांटना पड़ता है अनुशासन रखना पड़ता है तो क्रोध भी घर चलाने के लिए है अब ये हम लोग करते जिससे कहना चाहिए उससे तो कुछ कह नहीं पाते यही क्यों क्या बात कुछ नहीं अरे कुछ तो कुछ है ही नहीं उसका तुम्हारा चेहरा बता रहा है कुछ है अब यही तो है कह, कह के, के और करा दोगे है ही नहीं हमारे ये क्या हुआ ये घर तो नहीं चल रहा है घर जल रहा है क्रोध पित्त नित्य छाती जा रहा तो क्रोध का भी उपयोग है अच्छा देखो भाई लोभ का भी उपयोग है कफ लोभ अपारा क्रोध है ना लोभ तो कहे में भाई लोभ भी का अगर उपयोग किया जाए तो बड़ा अच्छा है भगवान के भजन का लोभ हो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं काम ही नारी प्यारी जिम लोभ प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहिरा भगवान के भजन का लोग हो एक जनकपुर की सखियाँ कहती हैं लागल जनकपुर में मेला दिखे के हमल मनवा करेला भोजपुरी बोली का गीत है कि जनकपुर में मेला लगा है हमारा भी देखने का मन होता है अच्छा किस बात का मेला है राजा जनक जी धनुष प्रन ठाने कौन वीर तोड़े अकेला देखे के हमल मनवा करेला कोई आया है हाँ दीप दीप के भूख जुड़े हैं एक से एक अलवेला देखे के हमल मनवा करेला और कौन आया है? पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा एक महात्मा जी आये महात्मा जी क्यों आये स्वयं अकेले नहीं आए संगवाए गो चेला देखे के हमल मनवा करे दो शिष्य उनके साथ आए देखने का मन करता है तो कैसे है? एक सांवर एक गौर देख देख जिया लल देखे के हमर मनवा करेला चलो सखन करिया में लागे न इको अधेला अधे के हमर मनवा करेला देखो लोभ का यह सदुपयोग है भगवान को बार बार देखने का लोभ हो भगवान का भजन करने का बार बार लोभ हो देखो मैं तो कहूँगा कि आप लोग धन्य हैं और भगवान की कृपा से धन्य हैं पूज्य काको जी श्री बसंत कुमार जी बिरला और धन्य हैं पूज्या माता सरला जी बिरला और आप उनके श्रद्धा के कारण हम सब धन्य हैं लोभ का यह सदुपयोग है बार बार भगवान की कथा सुनने का मन में इच्छा होना यही लोभ का सदुपयोग है इससे कभी तृप्ति नहीं होती फिर फिर कथा सुने फिर फिर भगवान की कथा बार बार हो भगवान का भजन बार बार यह लोभ का अगर लोभ ना होता तो भगवान के पाने का भी लोभ नहीं होता भगवान की भक्ति पाने का लोभ नहीं होता सत्संग का भी लोभ ना होता यह लोभ का सदुपयोग है लेकिन जिससे लोक परलोक बने ऐसी वस्तु का लोभ करना लोभ का सदुपयोग है और जो ना लोक में काम आवे ना परलोक में काम आवे ऐसी वस्तु के प्रति मन को लगाना लोभ का दुरुपयोग है तो ये काम क्रोध लोभ ये तो प्रकृति है मन की प्रकृति है पर इनका हम सदुपयोग करना सीखें काम का भी सदुपयोग है क्रोध का भी सदुपयोग है और लोभ का भी सदुपयोग है असल में मन जैसे संग में रहता है ये काम क्रोध लोभ वैसे ही आकार बना लेते हैं वैसे मन अगर कुसंग में पड़ गया तो आपने देखा होगा तो जब जगत से कामना जुड़ जाती विषय भोगों से कामना जुड़ जाती ऐसे विषयी पुरुषों को संतों पर क्रोध आता है उन्हें सज्जन अच्छे नहीं लगते भजन करने वाले अच्छे नहीं लगते और जो कोई सत्संग में रहता है और भगवान को पाने की जिसे कामना होती है उसे भजन करने वाले अच्छे लगते हैं तभी तो माता मीरा कहती है अच्छा देखो काम का सदुपयोग क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मो मेरो पति सोई तो संबंध किन हो गया भगत देख राजी भई भगत देख राजी हुई जगत देख रोई ये क्रोध कहाँ आया जगत को देखकर प्रसन्नता कहाँ हुई भगत को देखकर और हम लोगों को क्रोध आता है भगत को देखकर राजी होते हैं जगत को देखकर तो वृत्तियाँ तो वही हैं वही काम है वही क्रोध है वही लोभ है अच्छा और मीराबाई से कोई पूछे लोभ क्या है लोभ और लालच एक तो जो मिल गया है वह जाए नहीं और जो नहीं मिला है वह मिल जाए लोभ यह है कि भगवान आपसे जो संबंध जुट गया है ये टूटे नहीं ये लोभ और आप मिल जाओ ये लालच तो ये लोभ और लालच का भी सदुपयोग है तो कालभूषण जी ने कहा कि गरुड़ जी अज्ञान के कारण काम क्रोध लोभ मन को रोगी बना देते हैं फिर से मैं दोहरा रहा हूँ अज्ञान के कारण काम क्रोध लोभ मन को रोगी बना देते हैं और अगर मोह की निवृत्ति हो जाए ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो यही काम क्रोध लोभ मन को योगी बना देते हैं बस इतनी सी बात है ये विकृतियाँ तो स्वाभाविक हैं काम क्रोध लोभ मिटाए नहीं जा सकते मिटा नहीं सकते ना, मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं एक डॉक्टर ने मुझसे कहा उस दिन मुझे एक बात समझ में आई उसने कहा कि महाराज आपको डायबिटीज है हमने कहाँ है तो बोले एक बात आप याद रखो हमने कहा क्या बोले ये मिटेगी कभी नहीं आप तो औषधि खाते रहो परहेज करते रहो तो कंट्रोल में बनी रहेगी वो उसी दिन मुझे एक उपदेश मिल गया उन्होंने तो तन के संदर्भ में कहा हमें मन के संदर्भ में उपदेश मिल गया कि तो जैसे डायबिटीज है मिटेगी नहीं औषधि खाते रहो परहेज करते रहो कंट्रोल में बनी रहेगी इसी तरह ये काम क्रोध लोभ मिटेंगे नहीं सत्संग की औषधि खाते रहो कुसंग से परहेज करते रहो कंट्रोल में बने रहेंगे <cobra Gumusầy> <laughs> अच्छा औषधि छूटी बद परेजी हुई डायबिटीज बढ़ी इसी तरह सत्संग छूटा कुसंग आया बस ये काम क्रोध लोग विकृति पैदा कर देंगे अच्छा हम लोग इनको मिटाने की चेष्टा में ये मिटती नहीं है कभी इसीलिए इनका स्मरण ही मत करो भगवान का स्मरण बस भगवत स्मरण की औषधि लेते रहना चाहिए तो काग सुन्द जी ने कहा कि यह मोह इनकी जड़ है काम क्रोध लोभ में विकृति आती है अब उसमें कुछ रोगों का उन्होंने नाम लिया नाम भी बड़े अद्भुत अद्भुत ढंग से लिया जैसे जैसे तन को अगर छह रोग हो जाए टीवी तो श्री कागूसण जी कहते हैं कि मन को भी छह रोग होता है मन को छह रोग हाँ आपने देखा होगा जिस बेचारे को क्षय रोग हो जाता है वो दुबला होता चला जाता है सांस लेने में उसको तकलीफ होती है जब वो सांस ही भरता है सांस फूलती रहती है और चल नहीं पाता ज्यादा बेचारा बार बार बैठता है शरीर दुबला होता रहता है और उस सांस भरता रहता है ये तन में क्षय रोग के लक्षण मन का क्षय रोग क्या है कागज सुन जी बोले गरुड़ जी पहचान लेना मन का छह रोग पर सुख देखे जरनी सोई दूसरे का सुख देखकर जिसका जी जलता हो समझ लो इसे मन की टी हो गई है ये मन का छह रोग है इसलिए आपने देखा होगा छह रोग का मरीज उस सांस लेता रहता है और दूसरे के सुख को देखकर जलने वाला भी उस सांस इनको इतना इनको इतना इनके पास इतना अच्छा एक और बात बेचारा जलता रहता है तो जैसे छय रोग का मरीज दुबला होता है इसी तरह दूसरे के सुख को देखकर जलने वाला बराबर दुबला होता रिश्तन जरा हो ये बलहानी दुबला होता चला जाता अच्छा एक बात है वो चल भी नहीं पाता चलते ही श्वास फूलने लगती इसका अर्थ है दूसरे के सुख को देखकर जलने वाले कभी प्रगति नहीं कर पाते हैं वो तो प्रगति के पथ पर जैसे ही बढ़ते हैं वैसे ही दूसरों का सुख देखकर कर वो भरने लगते हैं आगे नहीं बढ़ पाते जहां खड़े होते वहीं हो बैठ जाते हैं बिचारे ये मन का रोग है पर सुख देख जरनी सोई छई अच्छा दुष्ट कुष्टता मन कुटिलई कु क्या है का मन की कुटिलता ही कुष्ट रोग है कोढ़ का रोग है अच्छा और का ममता दादु कंडु इरसाई ममता ये दाद का रोग है मन में जो ममता का भाव रहता है ये दाद का अच्छा ममता दाद की विशेषता क्या है कद दाद का रोग जिनको होता है चर्म रोग है वो खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है जिसको दाद की हो इतना मज़ा आता है खुजलाने में कोई कहे को रहने दो दबा लगाओ दबा अभी मत बोलो खुजलाने में अच्छा लगता है लेकिन एक बड़ी विडंबना है क्या खुजलाने में तो अच्छा लगता है पर खुजलाने के बाद जब उसमें जलन होती है तब तो बड़ा परेशान होता है कि बड़ी जलन होनी बड़ी जलन तो कहता हमने पहले कहा था खुजलाओ मत तो खुजली में मज़ा आवे और खुजली के बाद जलन पैदा करे ऐसा है दाद का रोग ये मन में भी ममता का भी ऐसे ही रोग है ममता जिससे होती है उसकी याद में उसके मिलने में बड़ा मजा आता है लेकिन जब वो बिछुड़ता है जब वो जाता है तब कैसा जी जलता है ये ममता दाद का रोग है अच्छा और त्रिविध ईसना तरुण एक ऐसा बुखार आता था पहले हम लोगों ने बचपन में देखा आप लोगों ने भी देखा हो वो दो दिन छोड़ने के बाद हर तीसरे दिन आता था उसको बोलते थे तिजारी बुखार विधईशा लोकष्णा वित्त पुत्रैषणा हमारा यश हो जाए इसकी चिंता करना हमारा नाम नहीं हो रहा इनका इतना हमारा नाम उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए यह बुखार है धन जितना होना चाहिए उतना नहीं और हो और हो वित्त यह बुखार है परिवार के लोग जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हो थोड़ा और ठीक ऐसे ऐसे हो वो त्रैशणा यह बुखार त्रिविध ईशना तरुण तिजारी अच्छा तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी ऐसे भी लोग होते हैं जिनका उदर बहुत विकसित होता है आगे तक निकला हुआ होता है एक सज्जन को हम लोगों ने देखा ऐसे लोग मिल जाते हैं प्रायः भगवान की कृपा से यहाँ तो कोई नहीं है ऐसे वो तो वो लिखा पढ़ी का काम करते थे तो उनकी ऐसी आकृति थी तोंद बहुत आगे तक चली गई थी तो उन्हें लिखने के लिए काफी रखने के लिए टेबल की जरूरत नहीं थी वो तोंद पर ही रख लेते और उसी पर बैठे बैठे लिख लेते थे तो यह तनखी एक विकृति है संतुलन विजार किया तो मन की विकृति क्या है का त्रशना, मन में जो तृष्णा रहती है उधर वृद्धि है यह संतुलन बिगाड़ देती है जैसे तोंद शरीर का संतुलन बिगाड़ देती है इसी तरह तृष्णा मन का संतुलन बिगाड़ देती है तृष्णा उधर वृद्धि अति भारी अहंकार अति दुखद डमरुआ अहंकार डमरुआ रोग है डमरुआ रोग दो तरह से बोला जाता है कहा कि जैसे सिर हिलता है किसी किसी का बुढ़ापे में ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे हिलने लगता है कहा कि ये रोग की तरह सिर हिल रहा है है ये आहंकार मन का है। सिर हिलना क्या है किसी की नहीं मानना कोई कुछ कहे बस बस ये मन का अहंकार अति दुखद डमर हुआ ऐसा बढ़िया वर्णन किया है कागुल ने बस चलते चलते एक बात और ये मन के रोगों का वर्णन तो बड़ा विस्तार से किया पर समाधान भी बताया कि ये जाने ते छी यही पापी यही भी सकल जीव जग रोगी हर्ष शोक भय प्रीत वियोगी यह हर्ष शोक भय प्रीत वियोग यह जो है यह रोगों के कारण होता है तो इन रोगों की निवृत्ति का रामकृपा सब रोगा राम जी की कृपा से ये रोग बच सकते हैं जानने से कुछ कमजोर पड़ जाते हैं पर मिटते नहीं हैं तो कैसे मिटें बस वही एक उपाय राम जी की कृपा हो तो ये रोग मिटते हैं कृपा कैसे हो क्या वैद्य जी मिल जाए वैद्य कौन सदगुर वैद्य और वैद्य जी जो कहें उनके वचन पर विश्वास सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम यहाँ न विषय के आशा तो सदगुरु वैद्य के द्वारा संजीवनी बूटी का सेवन करें संजीवनी बूटी क्या है रघुपति भगति संजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा पूरी श्रद्धा सहित भगवान की भक्ति की संजीवनी बूटी का सेवन सदगुरु वैद्य के वचन पर विश्वास करके किया जाए तो यह रोग नष्ट होते हैं और अज्ञान इनकी मूल जड़ है अज्ञान माने ऐसे समझे आप कि जैसे सब में भगवान को देखना ज्ञान है अनेक में एक को देखना ज्ञान है और एक में अनेक जैसे दिखाई पड़े यही अज्ञान है तो दूसरा दिखेगा तो काम विकृति आएगी दूसरा दिखेगा तो क्रोध की विकृति आएगी तो दूसरा रहेगा ही नहीं ज्ञान हो गया कि सब भगवान ही भगवान हैं तो विकृति रह कहाँ जाएगी ऐसे श्री काघू ने गरुड़ जी को समझाया कि जब मन स्वस्थ हो जाएगा तो सुमत क्षुधा बाढ़ई नित नई विषय आस दुर्बलता गई इस तरह इन रोगों की निवृत्ति होती है तो ऐसा श्री काघू ने गरुड़ जी के सप्त तो प्रश्नों का उत्तर दिया और गरुड़ जी ने काग में धन्य हो गया काघ बोले आज धन्य में धन्य अति यद्यव सविधहीन निज जन जान राम मोहित संत समागम दीन अब गरुड़ जी कागोसुन्द जी को संत के रूप में देखते हैं और कागोसुंड जी गरुड़ जी को संत के रूप में देखते हैं और मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पूज्य काकू जी श्री बसंत कुमार जी उनके तो नाम में ही संत समाया हुआ है संत शब्द समाया हुआ है हाँ? नाम नाम में ही संत शब्द है और देखो और संत से अभिन्न एक विशेषता होती है और विशेष संत की अभिन्न शक्ति सरलता है तो सरलता के रूप में मैं माता सरला जी को देखता हूँ यह संतत और यह सरलता और सचमुच जो उनके पारिवारिक गौरव का वंश सूचक नाम विरला है तो मुझे लगता है कि ऐसा संत तो ऐसी सरलता का उदाहरण भी विरल है और इसलिए भी मैंने संत कहता हूँ क्योंकि तो तुलसीदास जी ने कहा है उसमें कहते हैं राम कथा ससी किरण समाना भगवान की कथा चंद्र किरण है चंद्र किरण है अथवा ये राम चंद्र किरण है रामकथा शशि किरण समाना संत चकोर करें यही पाना जो भगवान की कथा श्रवण करके आनंदित हों वे संत हैं ऐसे संत भाव से मैं उन्हें प्रणाम अपना निवेदित करता हूं और आप सबके प्रति भी मैं भगवत भाव से प्रणाम निवेदित करता हूं आप सब कथा में आए आप सब संत हैं तो मैं भी कागू जी की तरह अपने को धन्य मानता हूँ आज धन्य में धन्य अति यद्य सब विधिहीन निज जन जान राम मुहि संत समागम दीन श्री राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी हम लोग जैसे इस बार मिले हैं आगे की सूचना आपको मिली है फिर हम लोग इसी तरह मिलेंगे भगवान की मंगलमयी कथा संत भक्तों के चरित्रों का गायन श्रवण लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे आपको पुनः पुनः धन्यवाद बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन प्रणाम फिर चर्चा को विराम जय जय श्रिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय शिया जय जय शिया जय शिया जय सियाराम जय जय सियाराम जय जै, जय सियाराम जय जै, जय सियाराम जै, राम सिए सुमिरत राम जु सिए सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम श्री सीता राम जी महाराज की जय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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव